माँ की बातें स्वामी अरूपानंद शरत जितने दिन है उतने दिन मेरा वहाँ उद्बोधन कलकत्ता रहना चलेगा उसके बाद ऐसा कोई मुझे नहीं दिखता जो मेरा बोझ ले जोगिन योगानंद स्वामी था कृष्णाल भी है धीर स्थिर जोगिन का चेला शरत सब प्रकार से समर्थ है शरत है मेरा बोझ संभालने वाला मैं महाराज स्वामी ब्रह्मानंद थकेंगे नहीं माँ नहीं राखाल की प्रवृत्ति वैसी नहीं है झंझट नहीं संभाल सकता मन मन कर सकता है या फिर किसी से करा सकता है राखाल का भाव ही अलग है मैं और बाबूराम राम महाराज माँ नहीं वह भी नहीं सकता मैं पर मर्द तो वे चला ही रहे हैं माँ सो ठीक है पर औरतों की झंझट नहीं संभाल सकेगा दूर से कुशल समाचार ले सकता है यह जो राधू की शादी की बात है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 बाहर में ऐसा है मैं मुझे चतुर्भुज रूप के दर्शनों के साथ नहीं है मैं तो जो है उसी में संतुष्ट हूँ मां मेरा भी वैसा ही है वह सब देखकर क्या होगा हम लोगों के ये ठाकुर हैं वे ही सब कुछ हैं